चाहे कबीर साहब हो चाहे रहीम दास जी हो गुरु नानक देव जी हो दादू दयाल हो या ब्रज के रस सिद्ध संत हो सबका एक मत है कि सबको नाम से ही सिद्धि प्राप्त हुई है चरम अवस्था की प्राप्ति नाम से ही हुई है कि मेरी इस बात पर ध्यान देना और साधना की तो बात जाने दो यदि मेरे शरीर को एक एक रत्ती काट करके और उसे होम किया जाए प्रतिदिन आग में जलाकर होम किया जाए मेरे तन की संविधा मेरे मन की संविधा की जाए लाखों करोड़ों कर्म किए जाए तो भी एक नाम की तुलना में नहीं हो सकता ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात कह रहे यदि नानक साहब जी कह रहे यदि मेरे शरीर को रत्ती रत्ती काटकर आग में होम किया जाए और भी बड़े पवित्र कर्म किए जाए वो सब मिलाए जाए तो एक हरिनाम के बराबर नहीं एक नाम के बराबर नहीं फिर और कौन सी क्रिया हो सकती है अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस काट के अग्नि में हवन कर रहा था वृकाशुर तो भगवान शिव को बरवस प्रकट होना पड़ा क्या प्राप्त हुआ उसको थोड़ी ही देर के बाद वो फिर भस्म हो गया नष्ट हो गया पूरे शरीर को तिल तिल कर काट करके अग्नि में हवन किया जाए और भी बड़े बड़े शुभ कर्म किए जाएं, तो भी एक हरि नाम की बराबरी नहीं अब बोलो आप इतने पर भी यदि नाम में प्रेम ना हो आसक्ति ना हो महत्व बुद्धि ना हो तो बुद्धि मारी गई माया के द्वारा यदि मेरे सिर पर आरा रखा जाए और आधा आधा धीरे धीरे काटा जाए आहा, तो इतना बड़ा प्रभु के लिए कष्ट सह के समर्पण करना भी एक हरिनाम के बराबर नहीं हो सकता विचार कीजिए हम इतना हरि के लिए कष्ट इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है मैं अपने शरीर को आरे से धीरे धीरे कटवाऊं और वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए तो बोले वो भी उतना नहीं जितना एक हरिनाम में सामर्थ है हरिनाम सबसे बड़ा तप है हरिनाम सबसे बड़ा व्रत है हरिनाम हरि की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ा है नानक साहब कह रहे हैं हिमालय में गला दिया जाए चाहे सोने के किले का दान कर दिया जाए खूब श्रेष्ठ घोड़े हाथी ये सब दान कर दिए जाए तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि हरि नाम की तुलना में ये सब कुछ नहीं है न भूमिदान न स्वर्ण दान पूरा हिमालय जैसा पर्वत सोने का दान कर दिया जाए तो भी एक नाम के बराबर नहीं नानक साहब जी कह रहे हैं हरि नाम की बराबरी नहीं कर सकते ये सब ऐसी हरि नाम की महिमा है भगवान नाम की महिमा है संत दादू दयाल जी का कहना है कि वास्तव में नाम के बिना जीव की भीतरी जलन दूर करने का कोई और साधन ही नहीं है यूं तो जाने कितने लोगों ने अनेक उपाय किया लेकिन वास्तविक हृदय की जलन पूर्ण शीतलता पहुंचाने के लिए एक नाम समर्थ है हृदय के शीतलता के लिए जीव को परम आह्लाद प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं लेकिन बहुत मेहनत करके भी वो सफल नहीं हुए एक मात्र उपाय है नाम अगर नाम आपके जिव्या पे चल रहा है तो बहुत बड़ा साधन हो रहा है अन्य साधनों को प्रणाम करो उधर ध्यान मत दो निरंतर नाम रटो सच्ची मानिए सच्ची मानिए आज तक जितने भी महापुरुष चरम अवस्था की सिद्धि को प्राप्त हुए सब साक्षी करके इष्ट को बोले हैं कि नाम सब कुछ नाम ही है कभी शाम ने कहा कि नाम के रंचक मात्र भी स्मरण होने पर एक पलक में ही करोड़ों कर्मों का क्षय हो जाता है करोड़ों ऐसे हमसे पाप कर्म हो गए अनंत जन्मों में यदि हम उनको और अनुष्ठानों से हटाना चाहें बड़ा मुश्किल बोले अगर नाम का आश्रय ले लें तो एक प्रीति नहीं है पर ऐसे ही बोल दिया प्रभु का नाम तो एक नाम करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है पापों को अनेक अनेक युग बीत गए साधना करते हुए वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया अगर नाम जब नहीं कर रहे तो निश्चित मानिए अभी वो स्थान नहीं मिला आपको जहां आप स्थायी शांति प्राप्त कर सके बड़े बड़े साधन करने वाले साधन से हार गए जब तब फिर नाम का आश्रय लिया पहले ही ले लो नाम का आश्रय सूरदास जी ने भी है अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम है सूर्य किशोर कृपाते हारे को हरे जो हार गया वो हरि नाम से प्रेम करने लगा नहीं दौड़ के देख लो लौट के आपको विश्राम नाम ही देगा और जब आप जिव्या से नाम लेने लगते हैं ना तो बहुत सुंदर स्थिति आने लगती है धीरे धीरे पहले तो प्रारंभ ही जिभ्या से होता है लेकिन जिभ्या से नाम लेते लेते एक स्थिति आती है जहां उसकी रूम रूम में संपूर्ण नस नाड़ियों में नाम चलने लगता है हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, लेकिन एक नाम जो गुरुदेव ने दिया है उस पे पूर्ण आसक्त हो जाओ तो समा जाएगा नाम तुम्हारे हृदय में समा जाएगा दूसरी बात सब हद हद में नाम ले रहे इतना जब इतना केवल इतना इतना दादू दयाल कह रहे मैं बलिहारी उनकी जाता हूं जो बेहद नाम जप करते हैं बेहद कोई सीमा नहीं, कोई गढ़ना नहीं रात दिन प्रत्येक पल नाम में डूबे हुए हैं आहा, दादू अपनी अपनी हद में सब कोई ले हुए नाम जे लागे बेहद सो तीन की मैं बली जाऊं आहा जो बेहद कोई गड़ना नहीं निरंतर अनवरत तद परम व्याकुल थी नाम स्मरण धीरे धीरे आर्त भाव से होने लगता है पहले तो कोई भाव नहीं बनता अगर हम जिभ्या से अभ्यास करते रहे तो फिर हृदय से पुकार होने लगता लग आर्तभाव से उसी आर्त भाव में प्रभु आते इतनी बड़ी सामर्थ होती उस आर्त पुकार में एक बार जिन नाम ली हित सो है अति दिन ताको संग न छाड़े हित ध्रुव अपनो कर ली प्रभु उसे अपना बना लेते प्रभु से ममता करने लगते प्रभु उसका एक क्षण के लिए भी संग नहीं छोड़ते जिसके आर्त भाव से निकलता रहता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ राधा आर्त भाव मानो पुकार रहा हो हे प्रभु कब मिलोगे आर्त भाव से जपते जबते, जबते भाव आ जाता है प्रेम के साथ तल्लीन होकर देखो कैसा नाम प्रेम के साथ तल्लीन होकर आर्त भाव से पुकार रहा है एक एक नाम आर्त भाव से पुकार रहा है बस वो सोलह माला हो जाए पिंड छूटे चौसठ माला हो गए गुदगुदी आ गई हृदय बस बंद नहीं भाई प्रेम भाव से तल्लीन होते हुए आर्त भाव से निरंतर प्रभु पीछे डोलेंगे कौन सा ऐसा ज्ञान है जो नाम जापक के हृदय में प्रकाशित ना हो जाए प्राण में नाम मन में सुरति में नाम ही नाम कैसी अद्भुत महिमा इन महापुरुषों ने अनुभव की प्राण नाम में मन नाम में स्मृति नाम में बोलो जिसका प्राण नाम में हो गया अब उसे जपला थोड़ी पड़ता है हा जैसे स्वाभाविक धक, धक धक धक प्राण गति नहीं हो रही ऐसे नाम चलता है ऐसे नाम चलता है जब हम नाम जप प्रारंभ करते हैं तो नए उपासक को घबराहट पैदा होती है बड़े विकार जागृत होते हैं बड़ी चलन ऐसा लगता है हम समस्या में फंस गए ऐसा लगने लगता है कहीं ठौर नहीं जहां मन भागे उधर वो दृष्टि देता है तो उसे सुख नहीं लगता एक विचित्र गति विषय की मांग है लेकिन विषय में सुख नहीं लग रहा वो जाता है वहां भी निराश होता है हताश होता है उदास होता है एक ऐसी स्थिति जो वर्णन नहीं की जा सकती बस इसी में विशेष धैर्य की आवश्यकता है ये थोड़ा सा मार्ग है जो विशेष धैर्य के लिए यदि आप इस लंबा करेंगे अर्थात थोड़ा थोड़ा नाम जब करेंगे तो बहुत काल तक आपको इस स्थिति में रहना पड़ेगा यदि आप निरंतर नाम जब करेंगे जैसे कोई बहुत ही कठिन मार्ग हो तो आप दौड़ कर संभल करके निकल जाओ शीघ्रता से अगर आप आराम करते हुए थोड़ा थोड़ा तो बहुत समय लगेगा ये थोड़े समय की स्थिति है जिस समय आपके हृदय की दुरुति का जलनपूर्वक नाश हुआ फिर आप देखिएगा कैसा आनंद स्फुर होता है नाम की प्रताप से ये जो जलन है इसे जो सह जाता है वही अर्थ भाव से पुकार पाता है बहुत ध्यान दीजिए महापुरुषों की बातें कह रहे पी नाम सीड़ा लीजिए प्रेम भगति गुण गाए दर्द युक्त नाम लीजिए जो हमारे हृदय में ये नाना प्रकार के विकारों की जलन हो रही है नाम जपने पर वो जल करके खा हो रहे हैं विकार पर ये जो जलन हो रही यही आर्थ भाव बनेगा यही आपके अंदर विरह बनेगा यही आपको वो पुकार देगा जिस पुकार से हरि प्रगट होते हैं अगर आप कहें कि ये ना मिले तो फिर वो पुकार नहीं आएगी ये वो परिस्थिति पैदा करेगा नाम जिसमें आप सब जगह का आश्रय हटाकर एक मात्र नामी का आश्रय आर्थ भाव से आप सच्ची मानिए घबड़ाना नहीं ऐसी स्थिति देता है नाम जब ये समस्त विकारों को भस्म करता है तो ये काम क्रूद लोभ मोहम्मद मत्सर बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाले हुए हैं ये हमें छोड़ना नहीं चाहते तो ये हमें जलाते हैं और उस जलन को जो सहने लगता है तो फिर वही जलन उसके हृदय में आर्त भाव बन जाती है वो पुकारता है नाथ दौड़ो देखो मेरी हालत क्या है ये पीड़ा सहित आप समझिए नाम सपीड़ा लीजिए पीड़ा, पीड़ा युक्त होकर के दर्द से युक्त हो करके हृदय में एक विशेष पीड़ा है किससे कहे और पुकार रहा अपने प्रीतम को राधा राधा राधा इसमें प्रेम पूर्वक पीड़ा युक्त तल्लीनता पूर्वक तीन बातें कही दादू दयाल जी ने नाम से पीड़ा लीजिए प्रेम भक्ति गुण गाई दादू सुमिरन प्रीतिसों हेत सहित लव लाई पूर्वक, प्रीति पूर्वक, प्रीतिपूर्वक भाव से नाम जपिए स्वाद लेते हुए डूबते हुए पुकारते हुए कितनी महिमा है अब वो नाम जब ऐसे जपा जाता है तो नाम केवल मुख में ही नहीं रहता प्राण में जाके समा जाता है आहा, प्राण में नाम मन में नाम स्मृति में नाम आहा अब वो अपने निज धाम में आ गया अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गया जो अपनी स्मृति फैली हुई है कहीं उस व्यक्ति में कहीं उस वस्तु में कहीं पदार्थ में कहीं स्थान में उस स्मृति को समेटो सुंदर सूरति समेट कर जो भगवत विस्मरण कराने वाली सुरती है उसको तो छोड़ दो वो वस्तु वो व्यक्ति वो स्थान त्याज्य है जो भगवत विस्मरण कराता है लेकिन सुंदर स्मृति हम अपनी सुंदरदास जी कहते हैं स्मृति को वापस लौटाएं जो बहिर्मुख भाग रहे, उसे वापस लौटाए और तल्लीन होकर नाम में बहुत कठिन बात बहुत कठिन बात एक नाम को कई घंटे तक जब के देख लो बहादुर हो अगर ऐसा कर लो थोड़ी देर तो वो फिर कहेगा चौरासी जी पाठ करे फिर कह इधर वो इस को एक नाम क्योंकि मरता है मन उसमें एक घंटे उसी मंत्र में मरेगा मन नहीं लगेगा वो दौड़ेगा बड़ी विचित्र दशा है कभी शरणागत कभी निजवंत कभी राधाउल्लभ सिंह कभी प्रपंच भागता है बस घेरते रहो उसको यही साधना है घेरते रहो उसको बार बार उसके सामने वही नाम वही नाम मर जाएगा मन लेकिन मन मरेगा तो ऐसे नहीं मरेगा तुम्हारी हालत बिगाड़ के मरेगा अब उस समय पाता उपासक तो कहता बहुत हो गया अब थोड़ी देर मनोरंजन फिर उसको बल मिल गया फिर कल तुम्हें उतने ही लड़ना पड़ेगा उस स्थिति में लाने के लिए कोई बहादुर कोई गुरु कृपा पात्र बराबर उस जलन को सहता रहता है तभी वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है सी, रजब जी का कहना है जो स्मरण मुख से होता है वे मानवी कोटि का स्मरण है जो दिल से होता है वो देव कोटि का है और जो स्वयं से होता है वो भगवत कोटि का है भगवत कोटि का। स्वयं से का तात्पर्य है रोम रोम है आह स्वयं से का तात्पर्य है फिर जब करना नहीं होता है स्वयं से हो रहा है स्वयं से बोलेला अब हमें करना नहीं पड़ता करणों से नहीं करना पड़ता अंताकरण से नहीं करना पड़ता होता है होता है स्वयं से होता है प्रभु के नाम का कैसा महत्व जिभ्या से जपते जपते हृदय से जप ले लगे हृदय से जपते जपते स्वयं से जप हो ले लगा तभी तो कितने ऐसे संत है कि कहते हम तो पाओ पसार कर सो रहे हैं जब तो मेरा इष्ट करता रहता है उनके रोम रोम से स्वयं जपो कैसे महामहिमा में कैसे महामहिमा में नाम जापक हुए आश्चर्य किसी को विश्वास ले होगा बोलो जिस वस्तु को छू दे वो वस्तु बोले कितने आश्चर्य की बात कंडा था भाई कंडा बोल रहा बिठल कंडा कोई चैतन्य है क्या जड़ वस्तु बोल रही बिठल विठल कैसा आश्चर्य कैसा चमत्कार नाम जापक का जहां चरण रख दे वह भूमि बोलती है विठ्ठल विठल जो सच्चे नाम जापक है वो केवल जिभ्या के नाम से संतोष नहीं कर लेते उनका हृदय भी उनका रोम रोम जब कहीं और स्मृति रह नहीं गई केवल नाम ही नाम नाम ही नाम ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जहां उन्होंने क्रियाओं के फलस्वरूप जो निजी अनुभव है उनका वर्णन किया है जो ना केवल हमें उनकी रहनी का प्रत्युत उनकी हृदय की स्थिति का पता चला है नाम ही मेरा सुरहद है नाम ही मेरा भाई है कबीर दास जी कहते सावधान अंत में तुम्हारा साथी अर्थात तुम्हारे साथ जाने वाला ये नाम ही है जब तक आपके हृदय में और किसी से अपनापन रहेगा तब तक ऐसा नाम से प्रेम नहीं होगा मुझे निर्धन का धन ये नाम है निधि है नाम इसका महत्व तो मेरे हृदय में ऐसा प्रकाशित हुआ जैसे बहुत समय के गरीब आदमी को सुंदर सुंदर मिठाई पाने के लिए मिल जाए ऐसे ही तड़पता रहा सुख के लिए गुरुदेव ने कृपा करके नाम रूपी मिठाई दे दी हमारी नाम स्मरण की वृद्धि बढ़नी चाहिए जब हमारे हृदय में नाम स्मरण बढ़ने लगता है तो उसका प्रभाव यह होता है कि सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन होने लगता है तभी समझना चाहिए कि अब नाम का रंग बहुत जोर का चढ़ रहा है बहुत सुंदर स्थिति का वर्णन हो रहा है आह अब मुझे गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात दे दी कि अब कुछ जांचने की जरूरत नहीं जो नाम मिला ना ऐसा सुख मिलने लगा नाम से कि प्रभु से भी मांगने की बात खत्म हो गई बिल्कुल सच्ची मांगिए सच्ची मांगिए नाम में प्रीति कर लीजिए आप देख लीजिए स्थिति आज तक जिसको ऊंची से ऊंची मिली हो नाम जापक को मिली है नाम से मिली है कह रहे हैं कि मुझे गुरुदेव जी ने जो नाम दिया उस नाम को जब जपा तो ऐसी स्थिति आई कि हरी से मांगने की भी बात खत्म हो गई औरों की तो बात जाने दो अब तो इतना आनंद बढ़ रहा है कि बोले मगन हुए नाचू अब तो प्रतिपल मेरा मन मेरा तन नाच रहा है ओहो जब मीरा जी को नाम का स्वाद मिला तो कैसे बोले पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो वस्तु मोलक दी मेरे सतगुर नि बढ़त सवायो पायो जी पायो मैं नाच नाच के कह पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो अब तो हरि से भी मांगने की बात नहीं अब तो मैं भजन नहीं कर रहा हरि मेरा करता हूं हर किया समझो समझो अब तो हरी मेरा भजन कर रहा है जो यहां भजन हो रहा है ना हरि का किया हो रहा है मेरे किए ले हो रहा है कैसी सुंदर स्थिति हरि मेरा करता हूं हरि किया मैं मेरा मन हरि को दिया मेरा मन हरि को समर्पित हो गया ज्ञान ध्यान से बड़ी बड़ी साधना से जो स्थितियां प्राप्त होना दुर्लभ है मुझे वो नाम ने दे दिया और जब नाम ने मुझे दिया तो मैं नाम में खो गया अपने आप को गंवा दिया समझो जो मैं मिटाना बड़ा मुश्किल है वो मैं नाम में डूब गया खो गया अपनी हुशु दिना रही ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई ये जो स्थिति प्राप्त हुई एक व्रत से प्राप्त हुई कि मैं केवल नाम का व्रत धारण करता हूं नाम जपने का व्रत एक एकमात्र से नियम लेता हूं कि नाम हमारी जिभ्या से विस्मृत नहीं सच्ची मानिए बैठ जाइए इसे पकड़ के बैठ जाइए नाम को लेकर बैठ अर्थात हृदय में विश्राम मान लीजिए अब और कुछ जानना बाकी नहीं है हमारा साधन और साध्य नाम है अब उसी आनंद में डूबने के लिए हरि हरिचर्चा हम कर रहे हैं हम हमारे हृदय में कुछ जानना बाकी नहीं क्योंकि इतना ही हमें जानना है हमारा ज्ञान हमारा ध्यान हमारा व्रत हमारा नियम हमारा हमारा सर्वस्व नाम है नाम जब हमने व्रतपूर्वक निष्ठापूर्वक नाम हृदय में धारण किया तो ऐसा उदार नाम है कि उसने हमें पकड़ लिया अब एक निमिष के लिए भी नाम जपना छूटता नहीं मेरा मन भाया हो गया आकाश में मेरा मालिक का जो धाम है श्री नानक साहब कह रहे वहां मेरा मठ बन गया अर्थात मेरा सदा सदा के लिए वास स्वामी के चरणों में हो गया जो आकाश के समान निर्विकार में भगवत धाम है इस नाम ने मुझे निरंतर धाम वास प्रदान कर दिया अब तो हरि का दासत प्राप्त हो गया जनहरिदास आस तज पासा अब तो कोई भी आशा नहीं रह देखो कई दिन चर्चा हुई थी कि सब साधना करो लेकिन आस की पास नहीं तोड़ी जानी आशा की फांसी काटना बड़ा कठिन है और भी आपने सुना था कि जिभ्या रूपी कैंची में नाम रूपी धार विराजमान कर लो कट जाएगी आशा रूपी फांसी ये जो आशा की फांसी है बोले राधा वल्लभ राधा वल्लभ कट रही है कट रही है और हुआ क्या बोले जन हरिदास आस तज पासा हरि निर्गुण निज पुरी निवासा प्रभु के निज धाम में वास मिल गया निरंतर भगवत आनंद में उपासक डूबने लगा बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि सुमिरन की स्थिति तभी बात सच्ची मानी जाएगी कि माला जपू कर जपू जिभ्या कहू न राम सुमिरन मेरा हर करे मैं पाया विश्राम कितनी रस वही बात इसे सुलझ के समझला कह रहे हैं कि माला जपू नकर जपू जिभ्या कहू न राम सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम ये आंतरिक स्थिति है रूम रूम रग रग में नाम चल रहा है अब ना तो कर्माला से जप रहा है ना माला झूली से जप रहा है ना ओठ हिल रहे ना जिभ्या हिल रही गंभीर शांत दिखाए लेकिन अंदर तूफान मचा है नाम का ओहो कितने भाग्य है जिन महापुरुषों के हृदय में ऐसे नाम जैसे शरीर में रक्त दौड़ रहा है ना ऐसे नाम दौड़ता है जो नाम जन है अभी कुछ ही वर्ष पहलों की बात है नारायण स्वामी कई बार सुना है गीता प्रश्न में जो गीता प्रश्न भाई जी महाराज वहां आए थे नारायण स्वामी और जब नाम की महिमा दिखाए तो स्पर्श नहीं करते थे किसी को तो एक रबड़ की नली लिए हुए थे उसके कान में लगाते हो रख देते वहां से निकलता नारायण नारायण नारायण नारायण जहां रख देते नारायण नारायण नारायण संचरित होता है अनुभव होता है कि मैं जप नहीं रहा यह मेरा इष्ट जप रहा है समझिए इसको समझिए इतना नाम जपा कि नस नाड़ियों में जैसे रक्त फैला हुआ ऐसे नाम फैल गया कह रहे ना तो मैं माला जपता हूं ना अंगुलियों से करमाला जपता हूं ना मैं जिभ्या हिलाता हूं ना ओट हिलाता हूं और सही पूछो तो अब मैं जप नहीं करता मेरा जप करता है मेरा इष्ट गजब हो गया बड़ी महिमा मई स्थिति इसको बिलक न लिया जाए ये यहीं से प्रारंभ होती है यह सिद्धावस्था है कि माला जपू न कर जपू जिभ्या कहू न राम सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम शेष चर्चा गई श्री राधा वल्लभ लाल की जय